शां ओम शांति शांति शांति योग दर्शन की छियानवेवी कक्षा योगदर्शन के तीसरे पाद विभूति पाद में सत्रहवें सूत्र का भाष्य हम देख रहे थे सूत्र में कहा गया कि शब्द अर्थ और प्रत्यय इनमें एक दूसरे का ज्ञान होने से संकर हो जाता है घालमेल हो जाता है और जब इसमें प्रविभाग कर देते हैं अलग अलग करके फिर उस पर संयम करते हैं, तो सबकी वाणियों का शब्दों का ज्ञान हो जाता है सर्वभूत रुतज्ञानम इस सबकी विवेचना में व्यास जी ने शब्द निर्माण के लिए आवश्यक वर्ण उनकी चर्चा की ये वर्ण कैसे होते हैं कैसे गृहित होते हैं और शब्दों का ग्रहण बुद्धि से होता है ना कि कानों से न वो वाणी से बोले जाते हैं वर्ण बोले जाते हैं और शब्दों के स्वरूप को भी कुछ बताया आप शब्द के बारे में ही कुछ और बात भी बताएंगे तो पीछे का थोड़ा सा देखते हैं पीछे इन्होंने कहा था सर्व अस्ति वाक्य शक्ति है सभी पदों में वाक्य शक्ति है कुछ भी लेंगे हम कुछ ना कुछ अध्यार होगा वहां और वो वाक्य जो बन जाएगा तो सब पदों में वाक्य की शक्ति होती है तो उसका उदाहरण दिया वृक्ष इति उक्ते केवल वृक्ष ये शब्द कहा जो कि एक पद है तो इसके कहने पर अस्ति इति गम्यते अस्ति ये शब्द साथ में आ जाता है उसका अध्याहार हो जाता है अवगमन हो जाता है क्यों हो जाता है क्योंकि न सत्ताम पदार्थों पदार्थो व्यविचरती कोई भी पद का अर्थ यानी वस्तु सत्ता का व्यविचार कभी नहीं करता निरपवाद रूप से वस्तु है तो है मतलब तो सत्ता भी है उसकी तो सत्ता है तो अस्थि का प्रयोग तो वहां आ ही जाएगा अब क्रिया के लिए भी कहा इन्होंने तथा न ही असाधना क्रिया अस्थिति कोई भी क्रिया हो साधन तो वहां पर अवश्य होंगे और साधन का मतलब संस्कृत में जिनको कारक कहते हैं, वो कारक साधन ही होते हैं। क्रिया की निर्वृत्ति में क्रिया के होने में जो सहायक होते हैं, उन्हीं को कारक कहते हैं और वो क्रिया के साधन कहलाते हैं जैसे कि कर्ता करने वाला वो भी क्रिया करने में क्रिया में सहायक है कर्म भी सहायक है रोटी को खाता है तो खाना रूप जो क्रिया हो रही है उसमें रोटी भी सहायक बन रही है करण हाथ से रोटी खा रहा है तो हाथ भी सहायक बन रहा है साधन बन रहा है ऐसे ही कहां पर अधिकरण हो गया अपादान भी यथासम्भव कहीं लगता है तो वो होगा इत्यादि तो कोई भी क्रिया साधन से युक्त ही होती है कारकों के बिना क्रिया नहीं होती है इसलिए कहा नहीं ही असाधना क्रिया अस्थिति अब इसका उदाहरण दे रहे तथा पचति इति युक्ते पचति ये एक शब्द हुआ ये क्रियावाची शब्द हुआ पकाता है पचती लटलकार प्रथम पुरुष एक वचन का केवल इतना ये एक पद है एक शब्द है लेकिन क्रियावाची शब्द है इतना कहने पर सर्व कारका नाम आक्षेपो जितने भी कारक हैं उससे संबंधित आवश्यक उन सब का आक्षेप यानी अध्याहार हो जाता है पचन क्रिया के लिए जो भी आवश्यक है अग्नि से पचाता है राम पचाता है पात्र मैं पचाता है इत्यादि कुछ भी लेंगे जहां जहां जो जितना जितना आवश्यक है उतने उतने कारक वहां पर आ जाएंगे तो सब कारकों का आक्षेप वहां पर है अंतर्भावित है वाक्य में कहा भले ही ना गया हो केवल पचती शब्द का है तो भी वो वहां पर विद्यमान तो है तो जब पचती में ही सब कुछ है तो फिर वाक्य में अन्य कारकों को कहा क्यों जाता है ये प्रश्न उठेगा ये सर्व कारकाणाम आक्षेप क्रिया में क्रियावाची शब्द में पचती इत्यादि में जब सब कारकों का आक्षेप है सब कारक वहां विद्यमान हैं, हैं ही जिनका कथन पचती से ही हो गया है फिर उनको अलग से क्यों कहा जाता है वाक्य में तो उसके लिए कहा नियमार्थो अनुवाद नियम करने के लिए अनुवाद ये अनुवाद मतलब फिर से कथन जो चीज ज्ञात हो चुकी है फिर भी उसका कथन करना ये अनुवाद है और व्याकरण में जैसा आता है सिद्धे सती आरंभ नियमार्थ पहले से सिद्ध है कि भाई पचती का कोई ना कोई करता है कहीं ना कहीं पक रहा है किसी के द्वारा पक रहा है किसी को पकाया जा रहा है चावल को या और किसी को दाल को सब्जी को तो जब है ही तो फिर कारकों का कथन क्यों किया जाता है तो नियमार्थ हो अनुवादा फिर जो कथन है कारकों का नामोल्लेख होता है वो नियम के लिए होता है नियम का मतलब होता है ये ही पकड़ा है और नहीं पकड़े अब पचती पक रहा है पचती में किसको पका रहा है तो कितनी संभावनाएं कितनी भी कर लो आप रोटी को पका रहा है रोटी भी तरह तरह की चावल को पका रहा है दाल को पका रहा है सब्जी को पका रहा है कुछ भी कितनी भी चीजें उन सब का आक्षेप होगा सब कारकों का लेकिन वास्तव में किसको पका रहा है इसके लिए कथन होता है रोटी को पका रहा है चावल को पका रहा है ये नियम कर दिया और नियम का मतलब क्या होता है नियम सूत्रा नाम निषेधे तात्पर्य वास्तव में वो निषेध के लिए बताने के लिए नहीं है जब कहते हैं रोटी को पका रहा है मतलब और चीजें नहीं पका रहा है ये कहना चाहते है रोटी ही पका रहा है तो वाक्य में विभिन्न कारों का प्रयोग नियम के लिए है यद्यपि जात है कि कोई ना कोई तो कर ही रहा है लेकिन कौन कर रहा है जा रहा है कौन जा रहा है जा तो सभी सकते हैं कितने भी कर्ता हो सकते हैं तो उसमें नियम करने के लिए ये जा रहा है राम जा रहा है श्याम जा रहा है ये नियम के लिए अनुवाद है अनुवाद मतलब कथन उस वाक्य में तो वाक्यों में कारकों का कथन अनुवाद के लिए स्पष्टता के लिए नियम के लिए है ये उदाहरण दिया कर्तिकण कर्मणाम तीन कारक यहां पर ले कर मतलब कर्ता कारक कर्ण साधन करण और कर्म कारक और कर्मकारक तीन कारकों का दिया और इसके उदाहरण दिए चैत्राग्नि तंडुला नाम कर्तरी कर्ता कौन हुआ चैत्र चैत्र किसी व्यक्ति का नाम है महीने वाला चैत्र नहीं व्यक्ति का नाम करण चैत्र के बाद में है अग्नि तो अग्नि करण है माध्यम है उसके पकने का उसको करण के रूप में देखा जा रहा है अग्नि के द्वारा पका रहा है लकड़ी के द्वारा पका रहे गैस के द्वारा पका रहे, है वह के रूप में आ गया और कर्मनाम कर्म में तंडूला नाम तंडुल चावल उसको पका रहे उदाहरण के लिए यह ले लिए, आगे दृष्टम च वाक्य अर्थ अगली बात कह रहे हैं कि वाक्य के अर्थ को बताने के लिए एक शब्द का निर्माण भी देखा जाता है अर्थात पूरा वाक्य जिस अर्थ को कह रहा है उस अर्थ को केवल एक पद भी कह देता है एक शब्द भी कह देता है पूरे वाक्य के अर्थ को कहने के लिए एक शब्द भी पर्याप्त है कुछ जगह सब जगह नहीं उसके लिए उदाहरण दिया इन्होंने श्रोत्रिय छंदोधित पहला उदाहरण श्रोत्रिय एक पद है शब्द है श्रोत्रिये कहते हैं यह छंदोधित जो छंद का वेद का अध्ययन करता है उसको श्रोत कहते हैं श्रोत गोत्र भी चलता है ऐसे भी ब्राह्मणों को कहते हैं जो वेद का पठन पाठन करते हैं और ब्राह्मणों में आजकल जो परंपरा से ब्राह्मण चल रहे हैं जन्मना उनमें श्रोत्रीय गोत्र भी होता है जैसे द्विवेदी त्रिवेदी होते हैं ऐसे श्रोत्रीय भी गोत्र होता है तो श्रोत किस कहते हैं छंदोधित छंदोधित ये एक वाक्य है छंद या नामपद और अधिते क्रिया पद है दोनों एक पूरा वाक्य है इस पूरे वाक्य को कहने के लिए एक पद श्रोत्री है, बस ये पर्याप्त है तो पद में शब्द में वाक्यार्थ की क्षमता होती है इस बात को कह रहे हैं और दूसरे ढंग से सिद्ध कर रहे हैं श्रोतिय छंदोदी है थे में सूत्र भी आता है दूसरा उदाहरण दे रहे हैं जीवती प्राणान धारयती जीवती ये है उदाहरण शब्द एक शब्द यह क्रियावाची का उदाहरण हो गया श्रोतिय नाम पद था और जीवती ये क्रिया पद हो गया जीवती एक शब्द है इसका मतलब क्या है प्राणान धारा प्राणों को धारण कर रहा है तो प्राणान धाराती ये एक वाक्य है पूरा प्राणान ये कर्म हो गया धारयति यती यहां पर क्रिया हो गई इन दोनों को कहने के लिए एक अकेला जीवती शब्द आ गया तो वाक्य के अर्थ को कहने में एक शब्द भी समर्थ होता है अनेक जगह पे इसलिए इन्होंने कहा दुष्टम वाक्यार्थे वाक्य वाक्य के अर्थ को बताने के लिए भी पद की रचना देखी जाती है ये दो उदाहरण हो गए अब आगे कहते हैं अभी पहले तो देखो वर्ण और पद का कहा था वर्ण को अलग बताया फिर पद को बताया पद के साथ वर्ण का संबंध किया पद को बताया पद के साथ वाक्य का संबंध जोड़ रहे हैं क्योंकि अर्थ तो तभी आएगा अगली बात कह रहे हैं तत्र वाक्य पदार्थ अभिव्यक्ति ही वाक्य में पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है पूरा वाक्य जो होता है वाक्य में पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है अगर पद वाक्य से अलग है तो सब जगह अर्थ की अभिव्यक्ति निश्चयात्मक नहीं होगी संदेहास्पद हो सकती है अनेक जगह पता भी लग जाएगा पद का ठीक ठीक अर्थ वाक्य में लगता है वाक्य से भिन्न स्वतंत्र पद का अर्थ सदा ठीक नहीं आएगा भिन्न भी आ सकता है कि पद किस अर्थ में प्रयोग किया गया है। तो इसलिए कहा तत्र वाक्य पदार्थ अभिव्यक्ति ही पद वाक्य में पद के अर्थ की पदार्थ की अभिव्यक्ति होती है पदार्थ की भी व्यक्ति आपके क्या लिखा है पद पदार्थ अभिव्यक्ति पदार्थ भी व्यक्ति लिखा है चलो अगर पद पदार्थ भी व्यक्ति है दोनों भी हम लेते हैं तो पद की अभिव्यक्ति और पदार्थ की अभिव्यक्ति पद की अभिव्यक्ति तो कोई मैंने विशेष कथन की बात नहीं आगे जो उदाहरण आ रहे हैं उसकी दृष्टि से पदार्थ की अभिव्यक्ति यहां पर लक्षित हो रहा है पद तो ठीक है वैसे हमको दिख जाता है और लेना भी है तो ले लीजिए कि भाई अभिव्यक्ति मतलब कह कहिए पद पदार्थ अभिव्यक्ति पद के पदार्थ की पद के अर्थ की वैसे तो पदार्थ से ही वो आ रहा है तो पदार्थ अभिव्यक्ति जब पदार्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है तथा तब उसके बाद पदम प्रविभज्य व्याकरणीयम फिर पद को विभाग करके हम उसको बता सकते हैं व्याख्या कर सकते हैं उसका व्याकरण यानी खोल सकते हैं उसको कि क्रियावाचकम व कारकवाचकम ये जो पद है ये क्रियावाचक है या कारकवाचक है कुछ शब्द ऐसे हैं जो अलग से पढ़े हों तो हम कह नहीं सकते कि ये क्रियावाचक है या कारकवाचक है यानी नाम है या आख्यात है नहीं कह सकते कुछ शब्दों में तो स्पष्ट पता लगेगा लेकिन सब में पता नहीं लगेगा कुछ उदाहरण देंगे लेकिन अगर वो ही पद वाक्य में आ गया है तो हमें पता लग जाएगा कि ये क्रियावाची है यानी आख्यात है या नाम ये पता लगेगा तो इसलिए कहा वाक्य पदार्थ अभिव्यक्ति पहले जब अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है पद के अर्थ की अभिव्यक्ति हो जाती है तब हम उसको विभाग करके अलग से स्वतंत्र रूप से उसको खोल सकते हैं कि क्रियावाचक है या कारकवाचक है अर्थात पद का अर्थ वाक्य अर्थ वाक्य के ऊपर भी निर्भर करता है दूसरे दूसरी तरह से कहें तो किसी पद का ठीक अर्थ उसके आसपास के पदों को देखने के बाद पता लगता है कि यहां वक्ता ने इस पद का प्रयोग किस लिए किया है उदाहरण आगे देते हैं अन्यथा ये कह रहे हैं कि यदि वाक्य के साथ में जोड़ के पद का अर्थ नहीं देखा अन्यथा मतलब वैसे ही स्वतंत्र देखा तो भवती श्व अजापयादिशु नाम आख्यात सारूप्यातम कथम क्रियायाम कार्येवा कारके इति एक शब्द है भवती हृस्वीकार वाला तो भवती शब्द क्रियावाचक है या कारक वाचक है क्रिया वाचक है भती बहुता अश्व अश्व अश्व सुना ही हो तो हिंदी में भी अश्व चलता है किसको बोलते हैं तो क्रियावाची है या कारकवाची है दोनों है देखना पड़ेगा कैसे पता लगेगा वाक्य से और अजाप आया बकरी तो आ होती है उसके आगे पया भी लिखा हुआ है पया अजा पया मिलकर के है ये ये तीन उदाहरण दिए बोले अन्यथा भवती अश्व अजापय इतव आदिशु इत, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उनमें नाम आख्यात सारुप्यात नाम और आख्यात के सारुप्य होने से नामवाची शब्द भी ये बनते हैं और आख्यातवाची भी होते हैं तो ऐसा होने पर अनिर्जातम जब उसका पता ही नहीं लगेगा ये क्या है तो कथम क्रियायाम वा कार्य के व्याक्रिय इसकी व्याख्या आप पदच्छेद करोगे तो उसको तोड़ोगे व्याकरण से तो उसको पद के रूप में तोड़ोगे या नाम के रूप में तोड़ोगे आख्यात के रूप में तोड़ोगे अगर हमें पता नहीं है भगवती को करें एक तो भू शब्द लेकर के करेगा क्रियावाची पता लगे पहले तब ऐसे व्याकरण कर सकता है खोल सकता है नहीं तो नहीं खोल सकता तो भवती शब्द एक तो भू धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है ही जैसे सामान्यतया प्रारंभ में जानते ही हैं हम कि भगवती भवता भवंती ये जो रूप करते हैं पचती की तरह से और दूसरा आपके लिए जो प्रयोग किया जाता है भवान भवंत भवंत उसके सप्तमी भक्ति एक वचन में भी ये कहे रूप बनता है भवती मतलब आप में भवता है भवतो भवताम भवती बिल्कुल ऐसा कैसा बनता है लेकिन वहां पर भू शब्दिप नहीं ला सकते तो भवत शब्द है उससे बना हुआ है अब ये है नाम रूप यानी इसके शब्द रूप बनते हैं सातवी भक्तियों में कारक वाले और भगवती वो क्रियावाची है उसके लकारों में वैसे लकार रूप बनते हैं और एक भवती शब्द स्त्रीलिंग में जब भवती बनाते हैं भवती भवत्य उसके संबोधन एक वचन में भी हृस्वीकार बनता है वैसे भवान बोलते हैं पुरुष को और स्त्री को बोलते हैं भवती <laughs> को ध्यान भवती भिक्षा देही तो वो महिलाओं को कहते हैं क्योंकि महिला घर में खाना बनाती है रहती है तो भिक्षा लेने वाला जाएगा कोई महिला है तो भगवती भिक्षा दे भगवान भिक्षा दे बोलते <laughs> भगवती बोलते हैं तो वो संबोधन है उनको स्त्रीलिंग में भगवती शब्द का संबोधन का एक वचन है ये भी नाम रूप है तो अगर अकेला भगवती शब्द पढ़ा हुआ है तो हम उसको कैसे निर्णय करेंगे कि इसको कैसे खोलेंगे कि यह क्रिया रूप है या नाम रूप है, खोले नहीं सकते व्याकरण कर ही नहीं सकते लेकिन अगर ये वाक्य रचना में आ रहा है भवती भवती के अंदर भवती शब्द, क्रियावाची नहीं लिया जा सकता देही आ रहा है वहां पर वैसे भी और वहां लगी नहीं सकता है अर्थ भवती का मतलब होता है ये करेंगे तो वाक्य ही नहीं बनेगा उसका <laughs> संगति लगेगा वो तो कैसे पता लगा वाक्य से पता लगा तो इसलिए इन्होंने कहा कि तत्र वाक्य पदार्था भी व्यक्ति, वाक्य में पद के अर्थ की अभिव्यक्ति होती है वास्तविक अर्थ तो वहीं पता लगता है अलग अलग शब्दों के आप जैसे शब्दकोश में एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं एक एक के अनेक अर्थ होते हैं लेकिन सब भाषाओं में होते हैं एक ही में नहीं लेकिन उसका कहां प्रयोग किया गया उसके आधार पर हम कह सकते हैं इस शब्द का क्या अर्थ है जानकार व्यक्तियों से कोई पूछे कि भाई इस शब्द का क्या अर्थ है बताओ तो वो पूछते हैं कि अच्छा कहां लिखा है वाक्य बताओ वाक्य बोल करके बताओ क्यों क्योंकि अनेक अर्थ होते हैं वाक्य से ठीक ठीक पता लगेगा कि कहना क्या चाह रहे हैं तो पद का ठीक ठीक अर्थ हमें वाक्य से पता लगता है और मीमांसा के अंदर भी यही बात देखी जाती है कि ये पद यहां किस अर्थ में प्रयोग किया गया अब हम किसी शब्द का अर्थ कहीं भी कुछ भी हर जगह कुछ भी लगाने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा वाक्य बने नहीं सकता है तो भगवती दूसरा शब्द यहां पर है अश्व तो अश्व एक तो नामवाची है ही घोड़े के लिए प्रयोग किया जाता है अश्व और एक है अ निषेध वाला न श्व न श्व जो श्व नहीं है तो वो भी वैसे तो नाम ही हो जाएगा लेकिन श्वास लेने के अर्थ में भी इसका क्रियावाची शब्द बनता है अश्व सास लिया अश्व लुंगलकार मध्यम पुरुष एक वचन तू ने श्वास लिया अश्व अश्व ये क्रियावाची हो तो गया अकेला पढ़ा हुआ हो तब तो ठीक है किसी को एक ही पता है वो तो एक ही ले लेगा तो उसको तो संदेह नहीं होगा लेकिन जो जानता है वो कह नहीं सकता कि भाई ये किस अर्थ में है वाक्य से पता लगेगा उसके तो तूने श्वास लिया अश्व और एक घोड़ा दो अर्थ इसके होते हैं एक क्रिया का एक नाम का अजा तो एक तो अजाया यानी बकरी का दूध ये अर्थ है सीधा सीधा अजा का पया क्रिया का है और ये नाम रूप हो गया और दूसरा है अ जप धातु का निच जब बनाएंगे उसने जाप कराया जप धातु से तूने जाप कराया अजा जप धातु का निच के अंदर रूप बन जाएगा ये पया मध्यम पुरुष एक वचन है सामने वाले को कह रहे हैं कि तूने जाप कराया अजा तो इनका ठीक अर्थ हमें वाक्य से पता लगता है इसीलिए कहा वाक्य पदार्थ पदार्थाभिव्यक्ति और फिर उसका हम व्याकरण करते हैं आगे देखिए तत्प्रविभाग तेषाम शब्दार्थ प्रत्ययानाम प्रविभाग इन शब्द अर्थ और ज्ञान का प्रविभाग करते हैं अलग अलग करते हैं ये शब्द है ये अर्थ है ये ज्ञान हो रहा है इससे तथ्य था उसके लिए उदाहरण दिया श्वेतते प्राद प्रसाद कहते हैं महल को श्वेतें मतलब सफेद है सफेद सफेद हो रहा है जिसको हम कहते हैं कि चमचमा रहा है प्रज्वलित हो रहा है ऐसा मतलब धवल बिल्कुल श्वेतें मतलब बहुत अच्छा चमक मार रहा है क्या कहते हैं चमचमा रहा है और क्या कहेंगे क्या हाँ चकमक वो नहीं वो चकमका नहीं वो नहीं जैसे एक भवन है बहुत सफेद है और बहुत भव्य है सुशोभित हो रहा है शाइन कर रहा है चमक रहा है वही बात होगी तो उस रूप में महल है और बहुत ऐसा कर रहा है इति क्रिया अब यहां पर मुख्य क्या है इस वाक्य में क्रिया को है वो जो चमक रहा है इसको कहना चाहते है प्रसाद को नहीं कह कहना चाह रहे हैं प्रसाद चमक रहा है सफेद दिखाई दे रहा है इसमें क्रिया की अर्थ की प्रधानता है और दूसरे ढंग से देखेंगे बोले श्वेत प्रासाद ये सफेद महल अब श्वेत शब्द महल का प्रासाद का विशेषण बना हुआ है अब यहां क्रिया नहीं है यहां तो अस्ति आएगा अस्ति का अध्याय होगा लेकिन मुख्यता किसकी हो गई तो श्वेत प्रासाद यथि कारकार है यह कारक है श्वेत प्रासाद बस प्रस्थि अस्थि क्रिया का करता हो गया प्रासाद क्रिया मुख्य नहीं है यहां पर श्वेतते प्राधन में क्रिया का अर्थ मुख्य है और इधर कारक का अर्थ मुख्य है आगे शब्द क्रिया कारक आत्मा कोई भी शब्द होता है वो क्रिया और कारक के स्वरूप वाला होता है उसकी आत्मा होती है क्रिया और कारक उसमें जुड़े हुए रहते हैं जितने नाम पद भी होते हैं वो भी अंततः तो किसी न किसी धातु शब्द से बनते हैं। कही कहीं न कहीं मूल मूल में जाएंगे तो रोका तो शब्द क्रिया कारक आत्मा शब्द क्रिया और कारक के स्वरूप वाला होता है क्रिया और कारक उसके अंदर रहते हैं और तदर्थ उसका जो अर्थ होता है शब्द का अर्थ होता है वो भी क्रियावाची हो सकता है कारकवाची हो सकता है उसका जो अर्थ है शब्द का और प्रत्ययश्च उसका जो प्रत्यय यानी ज्ञान है वो भी दोनों तरह का हो सकता है जो हमें बोध हो रहा है अंदर वो भी वैसा ही होगा तीनों हो सकते हैं आगे कस्मात क्यों तो सो एयम इति अभिधा एकाकार एवं प्रत्यय संकेत सो एयम वह यह है ये वह ऐसा है वह यह है ये सोयम को विपरीत अल्प विमाम में लेंगे इति से पता लग जाता है सोयम सोयम ये जो शब्द है अभि एक एकाकार एवं प्रत्यय संकेते इति, अभिसंबंध होने से वह यह वह यह इसमें आपस में संबंध जोड़ा है ना हमने वह से किसी को कह रहे वह यह आपस में संबंध जोड़ा गया तो संबंध जोड़ने के बाद ये एकाकार रूप में हमारे को प्रत्यय बोध होता है काकार प्रत्यय संकेत संकेत जब करते हैं वह यह है। बोध जो होगा वो एकाकारी होगा अलग अलग नहीं होगा आगे यस्तु श्वेतो अर्थ जो श्वेत अर्थ होता है कोई सफेद वस्तु है वो स शब्द प्रत्यय आलंबनी भूत ये जो पीछे बात कही थी ए, श्वेत शब्द यानी श्वेत कोई वस्तु है श्वेत वस्तु है जैसे श्वेत प्रासाद तो श्वेत जो अर्थ है वस्तु वह है शब्द प्रत्ययो आलंबनीभूत है शब्द का आलंबन यानी आश्रय भी वही है और प्रत्यय यानी ज्ञान का आश्रय भी वही है तीन चीजें थी शब्द अर्थ और ज्ञान अब इसमें दो चीजें एक पर आलंबित है आधारित है आश्रित है ये कोई वस्तु है तभी तो उसका नाम है शब्द किस पर आध, आश्रित है उस वस्तु पर आश्रित है कि कहा कि सफेद सफेद महल तो इसका श्वेत प्रसाद इसका आश्रय वो महल है वो महल है इसलिए ये कथन हो रहा है कि सफेद महल तभी तो हम कहते हैं हम कहेंगे सामने गाय को देख के कहेंगे गाय तो ये जो गाय शब्द बोला इसका आश्रय आलंबन कौन है वो गाय जो सामने वस्तु दिखाई दे रही है यानी जो अर्थ है तो कहा श्वे तो अर्थ स शब्द प्रत्यय आलंबनी भूता उसका आधार आलंबन होता है यानी वस्तु होती है तो शब्द फिर निकल के आ जाएगा उसका एक तो शब्द और दूसरा हमें जो ज्ञान होता है यानी प्रत्यय है वो भी अर्थ पे ही आश्रित रहता है प्रत्यय कैसा होगा जैसी वस्तु है जैसी हमने जानी है वैसा ही होगा अब वस्तु तो है सफेद और हमें काला थोड़ना दिखेगा वस्तु तो सफेद है हमें लाल थोड़ना दिखेगी जैसा है वो हमें जो ज्ञान हो रहा है वो किस पे आश्रित है वस्तु पे गाय बोलने पे गाय शब्द के बोलने पर हमारे मस्तिष्क में जो ज्ञान होता है प्रत्यय उत्पन्न होता है वो जिस प्राणी का बोध होता है वो कैसा होता है वो प्राणी वैसा होता है वही तो वे पैर होते हैं ऐसे सिंह होते हैं इत्यादि शासना का गुदमान होता है तो ये हमारा ज्ञान उस अर्थ पर आश्रित है तो शब्द भी उस पर आश्रित है और अर्थ भी उस पर आश्रित है यस्तु श्वेतो अर्थ है सह शब्द प्रत्यय आलम्बनी भूता सही स्वा स्वाभि अवस्था फिर विक्रिय मानो न शब्द सहगतो न बुद्धि सहगत ये सह मतलब सा अर्थ शब्द अर्थ और प्रत्यय में से जो अर्थ है उसके लिए कह रहे हैं ये जो अर्थ है स्व स्वाभी अवस्था भी विक्रियमान अपनी अपनी अवस्था से परिवर्तन को प्राप्त होता हुआ जैसे पीछे हम परिणामों को देख करके आए हैं धर्म परिणाम लक्षण परिणाम अवस्था परिणाम इत्यादि जो भी परिणाम होते हैं तो कोई वस्तु अपनी अवस्थाओं से परिवर्तित होती हुई न शब्द सहगत हो न बुद्धि सहगत है शब्द के साथ साथ विकृत नहीं होती है और न बुद्धि के साथ साथ विकृत होती है जान के साथ साथ भी विकृत नहीं होती, जान भी उसके साथ साथ विकृत नहीं होता है कि वस्तु विकृत हो रही है उसमें परिवर्तन आ रहा है तो शब्द में भी बदलाव आएगा और हमारे जान में भी बदलाव आएगा वो नहीं होगा बदलाव तो उसी वस्तु में आएगा जो सामने है तो ये बदलाव इन दोनों के साथ में नहीं होता है <स्थ> आगे एवं शब्द एवं प्रत्यय इतरे इतरेतर सहगत इस प्रकार शब्द और ऐसे जान ये परस्पर एक साथ नहीं रहते इति अन्यथा शब्दों अन्यथा अर्थो अन्यथा प्रत्यय इति विभागा ये जो विभाग है प्रविभाग है शब्द भिन्न है अर्थ भिन्न है और प्रत्यय जान भिन्न है तीनों अलग अलग है एवं इस प्रकार से तत्प्रविभाग संयम योगि न सर्वभूतर ज्ञानम इनके प्रविभाग में संयम करने से योगी को सब भूतों की वाणी का ज्ञान संपन्न हो जाता है योगी को हम अभी धारणा ध्यान समाधि करने लगेंगे समाधि ही नहीं लगेगी समाधि लगनी भी तो चाहिए उस तरह की स्थिति होनी चाहिए अभी हमें समझ में ही नहीं आएगा कि क्या कह रहे हैं क्या हो सकता है अभी तो हमें गलती लगेगा ऐसा हो भी सकता है या नहीं हो सकता है हमारे मन में संदेह होगा तो कोई बात नहीं संदेह को संदेह रख सकते लेकिन तो क्या पता उस स्थिति में होता हो हम ये संभावना तो रख ही सकते हैं ऐसा योगी बन गया है ऐसी बुद्धि बन गई है और अब वो संयम कर रहा है किस स्तर पर संयम कर रहा है हम पूरी पलकर, परिकल्पना भी नहीं कर सकते हम तो एक मोटा मोटा जान रहे हैं कि कुछ संयम कर रहा है धारणा ध्यान समाधि लगा रहा है वो तो ऐसा करने से सर्वभूतम हो गया सत्र आगे देखते हैं अगली सिद्धि ये विभूति है विभूति है कोई कहने लगे कि मेरे को सबका पता लग जाता है तो अठारवा सूत्र संस्कार साक्षात्ना पूर्व जाति ज्ञानम संस्कारों का साक्षात करने से संस्कार और संस्कार क्या है वो आगे बताएंगे वैसे तो आता रहा है पीछे भी उनका साक्षात्कार जब होता है उसमें संयम जब किया जाता है यानी धारणा ध्यान समाधि उसमें लगाई जाती है तो उससे पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है जाति का मतलब जैसे अभी हम मनुष्य जाति में है जबकि गो जाति में होंगे कभी अश्व जाति में होंगे कभी वृक्ष वृक्ष में भी आम्र निब आदि जातियों में होंगे चिटी होंगे ये जो जातियां यानी विभिन्न शरीर हैं विभिन्न योनिया है उनका ज्ञान हो जाता है पूर्व का अर्थात तो मैं पहले किन किन शरीरों में रहा हूं पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है संस्कारों के क्योंकि उस सब के संस्कार चित्त के अंदर विद्यमान है वो ऐसा कितना छोटा सा है और ऐसी चिप है पता नहीं कैसी हार्ड डिस्क है कैसी है तो छोटी उसको हार्ड डिस्क भी नहीं कह सकते वो चिप की भी माइक्रोचिप है कुछ पता नहीं कैसी माइक्रो आजकल भी माइक्रोचिप आती है लेकिन ये पता नहीं कितनी माइक्रोचिप है और जन्म जन्तर के पूरे सारी चीजें उसमें रखी गई हैं सब चीजें वीडियो भी और ऑडियो भी और केवल यही नहीं ये तो श, शब्द और रूप दो ही विषय हुए अभी जो हार्ड डिस्क में भरा जाता है ना ये दो ही विषय भरे जाते हैं स्पर्श भरा जाता है क्या इसमें हार्ड डिस्क में और इसमें नहीं ना गंध भरी जाती है क्या नहीं रस भरा जाता है क्या नहीं भरा जाता पांच विषय हैं पांच ज्ञानेंद्रियों के शब्द स्पर्श रूप रस गंध अभी जो वैज्ञानिकों ने विकसित किया है वो जो हमें दिखाते हैं वो क्या है शब्द और रूप दो ही तो चीजें हैं टेलीविजन में भी वही है कंप्यूटर में भी वही है मोबाइल में भी वही है जितना भी संचित होता है दो ही चीजें संचित होती हैं बस बाकी तीन चीजें नहीं होती लेकिन हमारे दिमाग में हम बैठे बैठे गुलाब की गंध का स्मृति कर सकते हैं ना कैसे स्मृति से ही तो आ रहा है वो हम किसी का भोजन का फल का स्वाद ले सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं ना नींबू का स्वाद गुलाब की सुगंध ऐसे कुछ भी स्पर्श का स्पर्श का भी पता लगा सकते हैं स्मृति कर सकते हैं तो ये जो हमारा वहां संचित होता है उसमें पांचों विषय संचित होते हैं दो के अलावा भी हो सकता है विज्ञान आगे कभी कुछ कर पाए तो मुश्किल लगता है लेकिन हमारे इस चिप के अंदर तो है और वो कितनी छोटी सी है सारी सूचनाएं वहां संग्रहित रहती तो पिछले जन्मों का चूंकि उसमें सारा संग्रहित है और यदि हम उसको देख सकें हमें पता लग जाएगा जैसे आजकल सीसीटीवी कैमरे लगे हुए होते हैं कैमरे लगे रहते हैं और रिकॉर्डिंग भी चलती रहती है उसकी रिकॉर्डिंग हो गई है हमें देखें अभी क्या हुआ पीछे देखें तो यदि हम उसको यंत्र को खोलना जानते हैं उसमें जो रिकॉर्ड हुआ है उसको देख पीछे देखना चाहते हैं तो सब देख सकते हैं ना सब जमा है उसमें और जिसको नहीं पता है तो हम कुछ भी कहेंगे पता ही नहीं है तो। ये काले काले हार्ड डिस्क दिख रही है या कंप्यूटर दिख रहा है और कुछ नहीं तो क्या इसमें क्या है इसमें पीछे का कहा है और खोलना जानता है तो खोल के सारा देख सकता है क्या लिखा पढ़ा गया क्या एस किया वो देखना है यू तो पता ही नहीं लगेगा क्या है खोल सकते हो तो अंदर पता लग जाएगा कि कितने एस आए हैं कितने दूरभाष किए, है सारी सूचनाएं हम अंकित है मांग की थे अंदर मोबाइल के अंदर तो ये सूचनाएं तो हमारी भी अंदर संचित हैं। और इतने भी हमारे लिए प्रत्यक्ष पर्याप्त है कि हमारे को जीवन की पिछली बातें बहुत सी याद रहती है भले ही बहुत सी नहीं भी रहती है अगर संचित नहीं हो रहा होता तो कैसे पता लगता हमारे को स्मरण कैसे आता बचपन की घटनाएं हमें याद है तो ऐसा ही पिछले जन्मों का है लेकिन हम अभी जान नहीं पाते सामान्य स्थिति में हम जान नहीं पाते और हमारे लिए हितकर भी नहीं है लेकिन समाधि की स्थिति में यह संयम करते समय तो वो किया जा सकता है उससे पूर्व जाति का ज्ञान हो जाता है संस्कार साक्षात करना पूर्व जाति जाना भाष्य देखिए संस्कार शब्द को खोल रहे हैं द्वे खलवमी संस्कार ये संस्कार दो प्रकार के होते हैं उसमें से पहला बताया स्मृति क्लेश है हेतु वासना रूपाह एक तो होते हैं वासना रूप संस्कार इसको विशेषित किया गया जो स्मृति और क्लेश के कारण बनते हैं जो हमें याद आती है मेमोरी होती है स्मृति आती है उसका कारण जो संस्कार है वो वासना रूप संस्कार है अच्छे बुरे जो भी संस्कार है सभी वासनारूप संस्कार ही कहलाते हैं पूर्व अनुभूत ज्ञान की स्मृति होती है वो वासना रूप संस्कार के कारण से होती है दूसरा क्लेश का कारण हम बड़े शांत बैठे हुए हैं और अचानक अंदर से वेग उठ गया परोपकार का वेग उठ गया ईर्ष्य का वेग उठ गया क्रोध का वेग उठ गया काम का वेग उठ गया मुंह का हो गया कुछ भी ये कैसे उठ गया कहां से आ गया ये उसका हेतु जो संस्कार है वो वासना रूप संस्कार है तो स्मृति और क्लेश का कारण जो संस्कार है वो वासना रूप संस्कार कहलाते हैं अब न जाने कब कब कौन कौन से संस्कार उभर जाते हैं अचानक अचानक आ जाते हैं कहां से आ गए वृत्ति रूप में आ गए वृत्ति रूप में आ गए तो कारण विद्यमान है अंदर वो संस्कार पड़े हुए हैं तो जो स्मृति और क्लेश के हेतु होते हैं उनको वासना रूप संस्कार कहते है। हैं सामान्यतः हम लोग बातचीत में जब संस्कार शब्द प्रयोग करते हैं तो वासनारूप संस्कार ही अर्थ होता है उसका कर्माशय के लिए नहीं बोलते हैं दूसरे जो आगे संस्कार बताएंगे उसके लिए नहीं बोलते हैं हम प्राय करके लेकिन कोई कोई संस्कार शब्द का प्रयोग उसके लिए भी करते हैं जैसे आगे कहा विपाक हेतु धर्मा धर्म रूपा दूसरे संस्कार है धर्माधर्म रूप धर्म मतलब पुण्य अधर्म यानी पाप जो पाप और पुण्य है यानी कर्माशय इस वाले जो संस्कार है ये दूसरे संस्कार होते हैं धर्माधर्म रूप ये विपाक के हेतु होते हैं विपाक मतलब उस कर्म का विशेष पाक होना फलीभूत होने के लिए उन्मुख हो गया वो फल दे रहा है यह विपाक हो गया उसका फल देना तो जिस जिन संस्कारों से हमें फल मिलता है वो संस्कार धर्माधर्म रूप संस्कार कहलाते हैं हमने कोई कार्य किया अच्छा है बुरा हमने जैसे जैसे किया उसको हम बाद में याद कर सकते हैं। इसका मतलब हम हमने कर्म किया उससे वासना रूप संस्कार बने एक बात हो गई हमने जो किया अच्छा है बुरा उसका हमें फल मिला अच्छा है बुरा सुख दुख के रूप में साधनों के रूप में ये मिला वो इसका कारण क्या है कि वो जो कर्म किए थे वो भी संचित थे तो वो जो संचित थे वो धर्माधर्म रूप संस्कार है क्रिया वही थी एक ही उससे वासना रूप संस्कार भी बने और धर्माधर्म रूप संस्कार भी बने ऐसी क्रिया जिससे दोनों बनते हैं कभी केवल एक भी बनते हैं दोनों तो प्राय बनते ही हैं जिन कर्मों से दूसरों का हानि लाभ नहीं होता लेकिन हमने कुछ किया अपना व्यायाम कर रहे हैं अपना स्नान कर रहे हैं तो संस्कार तो इसका भी पढ़ रहे हैं अष्ट ही याद कर रहे हैं योग दर्शन के सूत्र याद कर रहे हैं वेद मंत्र याद कर रहे हैं अपने आप में याद किया संस्कार पढ़ रहे हैं वसनारूप संस्कार है दूसरे का हित अहित जुड़ गया तो साथ में धर्माधर्म और संस्कार भी बन जाएंगे वो विपाक के हेतु बनेंगे वो फल देंगे हमें तो ये दो प्रकार के संस्कार हुए आगे ते पूर्वाभव अभिसंस्कृता परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवद अपरिदिष्ट चित्त धर्म ते, ते मतलब ये जो दो प्रकार के संस्कार हैं ये पूर्वभव अभिसंस्कृता भव कहते हैं जन्म को संसार को ये भव संस्कार संसार ये जन्म हमारा है तो पूर्व संस्कारों से अभि होते हैं अच्छी प्रकार से वो बने हुए रंगे हुए होते हैं और जमे हुए होते हैं वो और ये चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है ये चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है जैसे वहां पीछे बताया गया था सात अपरिदृष्ट धर्म कहे गए तो वो कैसे हैं तो कहा परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत परिणाम वही सब नाम लिए परिणाम चेष्टा निरोध शक्ति जीवन धर्मवत धर्म के समान ये भी चित्त के अपरिदृष्ट धर्म है ठीक है तेसु संयम इनमें जब संयम करते हैं इन संस्कारों में संयम करना है देखो संयम का विषय एक संस्कार भी बन रहा है और संस्कार का संयम का अर्थ धारणा ध्यान और समाधि तीनों का ग्रहण होगा अर्थात संस्कारों पर भी धारणा लगती है संस्कारों का भी ध्यान होता है और संस्कारों पर भी समाधि होती है अब सूत्र में तो लिखा है संस्कार साक्षात करना पूर्व जानम वहां संयम शब्द का प्रयोग नहीं है लेकिन वाक्य से ही पता लगता है साक्षात मतलब किस प्रसंग में भूमिका ही बना रखी है कि भूभुत सिार्थ प्रतिपत्त संयम से विषय उपक्षिप्य जानने जिन चीजों को जानने की इच्छा है उनको बताने के लिए कैसे कैसे हो सकता है संयम का विषय बताया जा रहा है तो प्रसंग तो संयम का ही चल रहा है तो तो भी हम ले सकते हैं इसलिए व्यास जी ने भी लिखा तेसु संयम यहां साक्षात्ने का मतलब है वहां पर संयम करना है और संयम में चूंकि समाधि है तो समाधि प्रत्यक्ष ही होती है उसका प्रत्यक्ष कर रहा है वो धारणा ध्यान भले ही हम दूसरे ढंग से कर लें लेकिन समाधि है तो वो तो प्रत्यक्ष होगा यही साक्षात्कार है तो तेशु संयम संस्कार साक्षात क्रिया यही समर्थ इसमें संस्कार साक्षात करनात भी लिखा हुआ है संस्कार साक्षात करनात भी लिखा हुआ है करनात को कोष्टक में कर लीजिए नहीं तो तेशु संयम है संस्कार साक्षात् समर्थ संयम इनमें संयम संस्कारों के साक्षात करने के लिए समर्थ होता है संस्कारों का साक्षात करने में ये संयम समर्थ होता है इनमें जब संयम करते हैं तो संस्कारों का साक्षात कर हो जाता है तो तेजु संयम संस्कार क्रिया ये समर्थ है आगे न देश काल निमित्ता अनुभव बिना तेषा अस्थित साक्षात्ना इन संस्कारों का जब साक्षात्ता है तो उसमें और क्या क्या चीजें जुड़ी भी होती हैं उन्होंने कहा देश यानी स्थान काल और निमित्त कारण इनके अनुभव के बिना उनका साक्षात्ण होता ही नहीं है न च देश काल निमित्ता अनुभव बिना तेषा मस्ती साक्षात्ण अगर किसी संस्कार का साक्षात हो रहा है और उसमें देश काल और निमित्त ना हो तो उसके बिना साक्षात ही नहीं होगा वो साक्षात कहलाएगा ही नहीं ये तीन चीजें भी साथ में जुड़ी हुई है इसको यूं समझिए कि हमने कोई चीज खाई या कोई चीज दी किसी को कोई क्रिया की अब उसकी स्मृति बन उसकी उसका संस्कार बन गया अब हमें स्मरण आ रहा है अब उस स्मरण के साथ उस जगह का भी स्मरण है ना जहां पर ये हमने दिया या खाया था देश का स्मरण है समय का भी स्मरण है कि मैंने इस समय दिया था और निमित्त किस कारण से दिया था किस माध्यम से दिया था मैंने चिमटे से पकड़ के दिया था हाथ से दिया था हाथ से लिया था हाथ से खाया था इत्यादि चम्मच से खाया था वो निमित्त या किसने दिया था कुछ ना कुछ कारण वो साथ में जुड़े हुए हैं देश काल और निमित्त अब अगर उस स्मृति में ऐसी इन तीन चीजों को हटा दे हम तो कैसी स्मृति रहेगी क्योंकि मैंने देखा तो है इस व्यक्ति को लेकिन कहाँ देखा ये नहीं पता है स्मृति तो आ रही है देखे लेकिन स्थान नहीं पता लग रहा है मैंने देखा तो है लेकिन कब देखा यह नहीं पता लग रहा है काल का पता नहीं लग रहा है हमें और निमित्त किस प्रसंग में देखा था क्या था कैसे हुआ था हमारा कारण क्या बना था उसका भी पता नहीं लग रहा है तो अब यह स्मृति अधूरी कहलाएगी ये संस्कारों का साक्षात्कार नहीं कहलाएगा पूरा जब साक्षात्कार करेगा तो पूरी तरह करता है तो जिस भी संस्कार को वो साक्षात करेगा तो उसके साथ देश काल और निमित्त भी जुड़ा हुआ रहेगा तो जब पूर्व के संस्कारों को देख रहा है तो उसको ये भी पता लगेगा ना कि ये संस्कार किस जगह पर पड़ा था उसका समय कौन सा था और निमित्त तो कौन सा था मेरा शरीर कौन सा था उस समय कौन सामने उपस्थित था और क्या परिस्थिति थी वो सब पता लगेगा उसको तो जैसे ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी चित्र एकदम स्पष्ट हो जाएगा उस जन्म में वो शरीर धारण किया हुआ था सामने ये व्यक्ति था या ये वस्तु थी या तूफान आ गया था उसमें मृत्यु हो गई थी क्या हुआ था पूरे जीवन का हर चीज जो कि तू आ जाएगी देश काल और निमित्त तो संस्कारों का साक्षात देश काल निमित्त के बिना नहीं होता है यानी देश काल निमित्त साथ में रहते ही है और जब देश काल निमित्त साथ में रहेंगे तो पूर्व जाति का ज्ञान हो जाएगा उसमें हमें जो सामान्यता है संस्कारों का पता लगता है वृत्तियों के माध्यम से अनुमान करते हैं उसको यूं कहें हम उसमें कि भाई ऐसा क्रोध का लोभ का काम का ये संस्कार तो आ रहे हैं लेकिन संस्कार बने कब इस जन्म के हैं तो थोड़ा पता लग जाता है सबका तो पता नहीं लगेगा इस जन्म का भी पर चलो इस जन्म का पिछले जन्मों का पता ही नहीं लगता है ये तो कह देते कि भाई संस्कार है पिछले साधना के संस्कार है। क्यों कोई व्यक्ति ऐसे ही चल पड़ता है इधर छोटी अवस्था में सब क्यों नहीं चलते या बड़ी अवस्था में आके भी अचानक क्यों परिवर्तन हो जाता है क्यों घर छोड़ देता है क्यों परिवार छोड़ देता है धन सम्पत्ति छोड़ देता है अचानक क्या हो गया तो वर्तमान के जीवन से भी सिख सकती है विवेक वैराग्य हो सकता है और पिछले जन्म का भी सहयोग होता है वो उभर जाते हैं उस समय लेकिन वो कब बने थे संस्कार पिछला जन्म कहां था किस देश में था किस काल में था ये तो कुछ पता नहीं लग रहा है लेकिन ये जो साक्षात्कार है इसमें देश काल और निमित्त का भी पता लग रहा है और इसके पता लगने से इनको पूर्व जाति का ज्ञान हो गया निमित्ताक्षात्ण तो तद संस्कार साक्षात्नात् तो इस प्रकार से संस्कार का साक्षात्ता है देश काल निमित्त के साथ में तो पूर्व जाति ज्ञानम उत्पत्ति योगी योगी को पूर्व जन्मों का ज्ञान हो जाता है यह तो अपने का हुआ अब वो संस्कार अपने पे केंद्रित हो रहा है संयम तो अपना पता लग गया प्याशी अगली पंक्ति लिखते हैं वो दूसरों के लिए भी कहते हैं परत्र अपि एवम एवं परत्र यानी दूसरे व्यक्ति में भी ऐसा ही समझ लेना चाहिए दूसरे व्यक्ति ने अपने से व्यक्ति अतिरिक्त वो व्यक्ति अपना साक्षात्कार करता है वो तो एक अलग बात हो गई योगी दूसरे का भी साक्षात्कार कर लेता है ये एक अलग बात है तो परत्र दूसरे में परत्रापी एवं एवं ऐसा ही समझना चाहिए कैसे संस्कार साक्षात्कार पर पर जाति संवेदन दूसरे की जाति का पूर्व जातियों का संवेदन हो जाता है दूसरे की पूर्व जातियों का संवेदन हो जाता है कि ये पूर्व जन्मों में ये ये था इसका जन्म ये था ऐसे ऐसे बना था अपना और दूसरे का ये सूत्र का इन्होंने अर्थ किया खोला अब इसी से जुड़ी भी एक कहानी सुना रहे हैं कथा आई है देखिए अत्रेदम आख्यानम श्रूय थे इस विषय में एक आख्यान यानी कथा सुनी जाती है क्या भगवतो जैगी संस्कार साक्षात करनात दशसु महासर्गेशु जन्म परिणाम क्रमम अनुप्य विवेकजम ज्ञानम प्रादुरभूत जैगी का नाम पहले आया है? कहा आया प्रत्याहार में प्रत्याहार में क्या प्रत्याहार के जो प्रकार बताए गए थे उसमें जैगी का एक मत आया था कि विषयों की तरफ प्रवृत्ति ही न होना यह प्रत्याहार है सबसे ऊंचा वाला जो था वो शब्द का नाम एक विशेष योगी रहे होंगे वही कथा यहां पर तो उन्हीं की कथा है।, तो भगवता है ये तो भगवत ये आदर के रूप में भगवत प्रयोग किया गया कि भगवत है जयगी शब्द से संस्कार साक्षात करना तो उन्होंने संस्कारों का साक्षात किया उसे हुआ कितनों का दसु महासर्गेश दस महासर्गों के जन्मों का ज्ञान हो गया उनको एक तो कल्प अल्प खंड प्रलय होती है एक महाप्रलय होती है महासर्ग का मतलब महाप्रलय चार अरब बत्तीस करोड़ वर्ष का जो समय है एक का ऐसे दस महासर्गो का दस सृष्टि इतने समय तक जन्म लेते रहे कभी ये कभी वो कभी वो कभी वो, कभी वो कितने समय में मुक्ति होती है? ये तो पहुंचे हुए थे ऊंचे व्यक्ति समाधि प्राप्त व्यक्ति थे, वे थे।, वे थे। दस महासर्गो में उन्होंने साक्षात किया उनको पता लगा कि मैं इतने इतने जन्मों में कब कब क्या क्या गया दशसु महासर्गेशु जन्म परिणाम क्रम अनुपष्यता जन्म के परिणाम के क्रम का अनुपश्यता देखते हुए पीछे पीछे जैसा जानता, ये जन्म हुआ फिर ये हुआ फिर ये हुआ फिर ये, ये क्रम हुआ मेरा जीवन ये था फिर मैं ये बना फिर ये बना ऐसा मैंने किया ये बना ऐसा किया ये बना इसको देखते हुए इन सब दस महासर्गों के जन्म परिणाम क्रम को देखते हुए उनमें विवेक जम ज्ञानम प्रादुर्भूत विवेकज ज्ञान उत्पन्न हो गया विवेकज ज्ञान ये अलग शब्द है इसको विवेक ज्ञान नहीं समझना विवेकज ज्ञान है ये शब्द पीछे विवेक ज्ञान आया था विवेक ख्याति कहने, है अविप्लव विवेक ख्या कह अपनी जगह है उससे जुड़ा हुआ है ये विवेक जम ज्ञानम आगे इसी तीसरे पाद का चौवनवा सूत्र है अंत में चौवनवा सूत्र इसी पाद का तारकम सर्व विषय सर्वथा विषय अक्रम चेति विवेक जम ज्ञानम यह उसको कहना है इसको हम वहां पर आगे देखेंगे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है बहुत ऊंची स्थिति है सिद्धियों में भी बिल्कुल अंतिम से पहले वाली है ये। अंतिम पचपनवे सूत्र में बताई कैवल्य की बात कही कैवल्य से पहले वाली जो सिद्धि है वो ये विवेक ज्ञान बिल्कुल अंतिम स्थिति में है बहुत ऊंची स्थिति के व्यक्ति के तो इनको विवेक ज्ञान उत्पन्न हुआ कैसे दस महासवर्गो के अपने जन्मों को देखते देखते देखते देखते उसी से ज्ञान हो गया उनको इतना पक्का वैराग्य हो गया इतनी पक्की स्थिति हो गई अब मुक्ति में चले जाएंगे पूरा विवेक पूरा वैराग्य हो गया जैसे हमें सामान्य रूप से संसार को अपने जीवन को देखते देखते विवेक वैराग्य पैदा होता है और थोड़े स्तर पे होता है इन्होंने इतने जन्मों को देखा और बिल्कुल निश्चय अटल हो गया तो भाई अब तो कोई संदेह ही नहीं है सारे सीसीटीवी कैमरे से देख लिया कि हा ये हुआ और ये हुआ और ये, ये, ये, ये, ये, ये, ये हुआ कोई संदेह नहीं है तो पूरी वीडियो देख ली सारी पता लग गई क्या है अलग निर्णय पे पहुंच गए तो वहां एक और भी उनके साथ के थे उनसे छोटे थे लेकिन वो भी योगी थे तो भगवान अवाट्यस्तनुधर तम उवाच अवाट्य उनका नाम था तनुधर उनका विशेषण किया योग की सिद्धि प्राप्त थे वो भी भगवान आवट्य हाँ अवाट्य ने आवट्य ठीक है तो अतः भगवान आवट्य स्तनुधर स्तम आवट्य ने उन्होंने उनसे पूछा जिज्ञासा होती है ना बड़ों के साथ में बोले कितने खुद बड़े बन गए लेकिन उससे भी बड़े आए तो अच्छा आपका इसमें क्या अनुभव है क्योंकि उसने अभी प्राप्त नहीं किया था ये आवट्टे ने उस स्थिति को प्राप्त नहीं किया था विद्या विषय शपथ से पूछते हैं बोले दशसु महासर्गेशु भव्य दस महासर्गो में होने वाली अनिभूत बुद्धि सत्वे ऐसी बुद्धि जो कि अभिभूत नहीं हो रही है आपकी जो अभिप्रज्ञा है प्रखर प्रज्ञा की कोई किसी तरह से अभिभूत नहीं है एकदम प्रकाशित हो गई है जैसे कि बुद्धि शत प्रतिशत काम कर रही हो ऐसी अनभिभूत प्रज्ञा आपकी उत्पन्न हो चुकी है तया तो आपके द्वारा नरक तीरिय गर्भ संभवम दुःखम संपश्चता इन सब में आप अपने आप नरक में भी रहे में रहे और इन सब में रहते हुए जो दुख अनुभव किया दुख और देव मनुष्य माने न सुख और देव और मनुष्य भी आप बने देवता के रूप में भी जन्म लिया श्रेष्ठ जन में भी लिया मनुष्य भी बने इन सब में पुनः पुनः उत्पद्य माने न सुख बार बार उत्पन्न होते हुए द्वारा ये जो सुख दुख है इनमें से किम अधिकम उपलब्धमिति? आपने सुख अधिक पाया है दुख अधिक पाया ये पूरे जन्मों में मिलाकर के आपने सुख अधिक पाया है दुख अधिक पाया हम अपने लिए पूछें कि अपने जीवन में हमने सुख अधिक पाया है दुख अधिक पाया इसी जीवन में अपना जो है अपना अपना कहें सुख अधिक पाया दुख अधिक पाया सुख अधिक पाया दुख अधिक पाया कोई सुख कह रहा है कोई दुख कह रहा है जिज्ञासा हुई आप इस स्थिति तक पहुंचे हो, इतने जन्म जी लिए दस महासर्गों में दस महासर्गों में आपने सुख अधिक पाया या दुख अधिक पाया ये पूछा और साथ में बुद्धि सत्व है आपका ऐसा बुद्धि सत्व जो कि तमोगुण से रजोगुण से अभिभूत नहीं हो रहा है दब नहीं रहा है बिल्कुल प्रखर है कोई कमी नहीं है यानी अज्ञान की वट्य ने जग से पूछा कि दस महासर्गों में आपने सुख और दुख में से क्या अधिक भोग तो भगवंतम आवट्यम जगी शब्य भगवान आवट्य को जगी ने कहा आदर के योग के हैं दूसरे भी सारा वाक्य जो का तू तो बोल रहे हैं कभी बहुत जोर देके बोलना होता है ना तो ऐसे तो वही कब दसु महासर्गेश भव्य दस, महा दस सर्गो में होने वाले और अनभिभूत है ना अभी बुद्धि अनभिभूत है बिना दबने वाली है प्रखर है उसके द्वारा माया मेरे द्वारा नरक भवम दुखम संपश्यता तीर्य योनियों में और नरक में जो दुख हुआ उसको देखते हुए और देव मनुष्य पुनः पुनः उत्पति मान ना देव मनुष्यों में भी बार बार जन्म लिया अनेक बार देव बना अनेक बार मनुष्य बना यद अनुभूतम जो कुछ मैंने अनुभव किया वो सारा तत्सर्व तो दुख में वो प्रत्यय उस सारे के सारे को दुखी समझ रहा हूं दुखी समझ रहा हूँ कुछ भी जो भी होगा कुछ भी होगा वो सारा का सारा दुख ही देख रहा हूं आज मेरी विवेक की स्थिति है सब दुख रूप तो आवट्य ने फिर पूछा भगवान आवटे वाच यदि दम आयुष्मत भाई सांसारिक सुखों को तो चलो कहे भी दुख मिश्रित है वो आपने दुख भोगा पर दो चीज पूछना ही है यदि दम प्रधान वशित्व अनुत्तम चाहेष सुखम कितना लंबा आप ये दीर्घायु आप आदर के लिए कह रहे हैं प्रधान एक सिद्धि है प्रकृति वशित्व और वशित्व करके वशिकार आगे सिद्धियां आएंगी तो उसको उनको जो आपने किया बहुत ऊंची स्थितियां और अनुत्तम चाहे संतोष सुखम आपने संतोष सुख भी तो भोगा होगा संतोषाद अनुत्तम सुख लाभ यच्च काम सुखम लुखे महत सुखस्यते ये सुखस्यारहत है इतना बड़ा सुख तो इन दो इन में इन, इन, इन सुखों को भी तो आपने भोगा है यूं क्यों कह रहे हो कि ये सारे दुखी दुख हैं तो क्या आपने इनको भी दुख पक्ष में ही डाल दिया है तो भगवान जय उसका उत्तर देते हैं कि हाँ विषय सुखापेक्षा एवं इदम अनुत्तम संतोष सुखम ये जो संतोष सुख है ये विषयों के सुख की अपेक्षा से अनुत्तम है उसकी अपेक्षा से श्रेष्ठ है लेकिन कैबल्य सुखापेक्षा दुखम एवं मुक्ति के सुख की अपेक्षा से तो ये संतोष सुख भी दुख रूपी है उसको ये भी दुख दिखाई दे रहा है यही उस उच्च स्थिति में गया हुआ है देखिये यहां कैबल्य शब्द भी आया और कैबल्य में सुख होता है ये भी यहां पर आया सिद्ध होता है ये और जगह नहीं मिलेगा ये इसके बहुत कम संकेत है यहां से सिद्ध होता है और बुद्धि सत्व से अयम धर्मस त्रिगुण ये जो तीन गुणों का परिवर्तन होता है ये जो परिवर्तन हो रहा है ये बुद्धि के गुण है बुद्धि का धर्म है और त्रिगुण प्रत्यय हे पक्षे ने यह जो संतोष सुख है ये भी बौद्धिक है ये जो समाधिजन्य सुख है प्रधान वशित्व यह भी बौद्धिक सुख है प्राकृतिक सुख है परमात्मा का सुख नहीं है यह इसलिए भी त्रिगुणा है लेकिन इसलिए इसको हे पक्ष में छोड़ दिया त्याज्य है ये तो दुख है दुख रूपस तृष्णा तंतु और ये जो तृष्णा के तंतु हैं, फैलाव हैं, इनकी भी जो तृष्णा होती है कि मेरे को संतोष सुख मिले मेरे को समाधि का ये सुख मिल जाए ये भी दुख के तंतु हैं, दुख के कारण फैलाव है दुख रूपस त्रिष्टना तंतु तृष्णा दुख संताप अपम अबादम सर्वानुकूलम सुखम इदम उक्तमी और जब तृष्णा के दुख के संताप से के अपगम होने से यानी हट जाने से तो ये प्रसन्न बिल्कुल निर्मल अबाध जिसमें कोई बाधा नहीं आती है ऐसा सबको अनुकूल पड़ने वाला सुख ये कहा गया है ये जो मुक्ति का सुख है वो ऐसा है बाकी सुखों में तो बाधा पड़ती है वो पूरे निर्मल नहीं होते हैं सबके अनुकूल नहीं आते हैं लेकिन मुक्ति का सुख ऐसा है जो सबको अनुकूल आता है निर्बाध है उसकी अपेक्षा से तो यह दुख रूप ही है इसलिए जितना भी मैंने भोगा वो सबको मैं दुख रूप ही समझता हूं ये सब दुख है दुख में सर्वम विवेक तो आज का पाठ इतना ही रखते प्रणाम हो सदर विवादन ओश